पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 19 वाचस्पति मिश्र के तत्व तत्वैसारदी सूत्र 19 का भाषा अनुवाद निरोध समाधि के अवान्तर भेद को जो ही की हान त्याग और उपादान ग्रहण में अंग है उसे दिखलाते हैं कि यह निरोध समाधि दो प्रकार की है उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय उपाय का अर्थ है आगे कहे जाने वाले श्रद्धा आदि वह श्रद्धा आदि है प्रत्यय अर्थात कारण जिस निरोध समाधि का उस निरोध समाधि को उपाय प्रत्यय कहते हैं होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं जंतु इसमें इस अर्थ में भव का अर्थ है अभिद्या भूत और इंद्रिय रूपी विकारों अथवा अव्यक्त महत अहंकार पंच तन्मात्रा रूपी प्रकृतियों में जो कि अनात्म है आत्मख्याति होती है तौष्टिकों तो को जो कि वैराग्य संपन्न है भव है प्रत्यय अर्थात कारण जिस निरोध समाधि का उसे भव प्रत्यय कहते हैं उन दोनों में उपाय प्रत्यय समाधि योगियों को होती है जिनका कि वर्णन करेंगे इस विशेष विधान द्वारा यह दर्शाया है कि शेष का मुमुक्ष के साथ संबंध नहीं है तो किनकी भौप्रत्यय समाधि होती है इस संबंध में सूत्र द्वारा उत्तर कहा है भव प्रत्ययों विदेह प्रकृति लया का अर्थ है विदेहों की और प्रकृति लयों की इसकी व्याख्या करते हैं विदेहानाम देवानाम, भव प्रत्यय भूत और इंद्रिय इनमें से किसी को जो आत्मा मानते हैं और उसकी उपासना द्वारा उसकी वासना से जिनका अंतकरण वासित है वे देहपात के बाद इंद्रियों या भूतों में लीन हो जाते हैं और उनके मनों में केवल संस्कार अवशिष्ट रह जाते हैं और वे छह कोषों वाले शरीर से रहित हो जाते हैं इन्हें विदेह कहते हैं वे अपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त द्वारा कैबल्य पद की सजिश अवस्था का अनुभव करते हुए अर्थात प्राप्त करते हुए विदेह हैं कैवल्य के साथ इनका सादृश्य है वृत्तिशून्य होना इनके चित्त में अधिकार सहित संस्कार का शेष रहना कैवल्य से वैरूप्य है कहीं मूल पाठ है संस्कार मात्रोपभोगे ना इसका अर्थ यह है कि संस्कार मात्र जिसका उभोग है जिसका उपभोग है जिसमें कि चित्त वृत्ति नहीं है ऐसे चित्त द्वारा अवधि को प्राप्त हो जाने पर उस जाति वाले अपने संस्कार विपाक को वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी संस्कार में प्रवेश करते हैं वायुपुराण में कहा भी है दस मनवंतराणी तिषितका भौतिकास्तु शतम पूर्णमित दस मनवंतरों तक इस अवस्था में इंद्रिय चिंतन तक इंद्रिय चिंतन चिंतक रहते हैं और भूतचिंतक तो परे सौ मनवंतरो तक तथा प्रकृति लय जो कि अव्यक्त महत अहंकार पंच मात्राओं में से किसी को आत्मा मानते हैं वे उसकी उपासना द्वारा उसकी वासना से वासित अंतकरण वाले देहपात के पश्चात अव्यक्त आदि में से किसी में लीन हो जाते हैं साधिकार चित्त का अर्थ है अचरितार्थ चित्त इस प्रकार ही चित्त चरितार्थ होता यदि विवेक ख्याति को भी वह पैदा करता नहीं पैदा हुई सत्व और पुरुष में भेद ख्याति जिसकी ऐसी चित्त की जो कि अचरितार्थ है अर्थात जिसने अभी तक प्रयोजन पूरा नहीं किया साधिकारता तो बनी हुई है प्रकृति साम्य को प्राप्त करके भी चित्त अवधि प्राप्त कर फिर भी प्रादुर्भूत होता है और उसके बाद विवेक को प्राप्त करता है जैसे कि वर्षा की समाप्ति पर मृद भाव को प्राप्त हुआ मंडुकदेह फिर मेघजलधारा के संचन से मंडूकदेह सत्ता का अनुभव करता है वायुपुराण में कहा है सहस्रम स्वाभिमानिक बौद्धा दस सहसा ठंती विगतज्वरा पूर्ण शत सहस तो ठंतचितका पुरुष निर्गुण प्राप्य काल संख्या न विद्य हजार मनवंतरों तक अभिमानिक अहंकार चिंतक दस हज़ार मनवंतरों तक बौद्ध स्थित रहते हैं बिना दुख अनुभव किए अव्यक्त चिंतक एक लाख मनवंतरों तक स्थित रहते हैं और निर्गुण पुरुष को प्राप्त कर काल की कोई संख्या नहीं रहती क्योंकि यह अर्थात भव प्रत्यय पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म की प्राप्ति का हेतु है अतः है